पत्रावली भगनी निवेदिता को लिखित अल्मोड़ा ४ जुलाई अठारह सौ संतानवे प्रिय कुमारी नोबल आश्चर्य की बात है कि आजकल इंग्लैंड से मेरे ऊपर भले बुरे दोनों ही प्रकार के प्रभावों का क्रियाएं जारी है परंतु तुम्हारे पत्र उज्ज्वल तथा उत्साहपूर्ण है एवं उनसे मेरे हृदय में शक्ति तथा आशा का संचार होता है जिसके लिए मेरा हृदय इस समय अत्यंत लालयित है यह प्रभु ही जानते हैं यद्यपि मैं अभी तक हिमालय में हूँ तथा कम से कम एक माह तक और भी रहने का विचार है पर यहाँ आने से पूर्व ही मैंने कलकत्ते में कार्य प्रारंभ करा दिया था तथा प्रति सप्ताह वहाँ के कार्य का विवरण मिल रहा है इस समय मैं दुर्भिक्ष के कार्य में व्यस्त हूँ तथा कुछ एक युवकों को भविष्य के कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के सिवा शिक्षा कार्य में अधिक ज्ञान नहीं डाल पाया हूँ दुर्भिक्ष लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में ही मेरी सारी शक्ति एवं पूंजी समाप्त होती जा रही है यद्यपि अब तक अत्यंत सामान्य रूप से ही मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है फिर भी आशातीत परिणाम दिखाई दे रहा है बुद्धदेव के बाद से यह पहली बार पुनः देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण संतान ऐजाग्रस्त अंत्यजों की सैया के निकट उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न है भारत में वक्तृता तथा शिक्षा से कोई विशेष कार्य नहीं होगा इस समय सक्रिय धर्म की आवश्यकता है मुसलमानों की भाषा में कहना हो तो कहूँगा कि यदि खुदा की मर्जी हुई तो मैं भी यही दिखाने के लिए कमर कसकर बैठा हूँ तुम्हारी समिति की नियमावली से मैं पूर्णतया सहमत हूँ और विश्वास करो भविष्य में तुम जो कुछ भी करोगी उसमें मेरी सम्मति होगी तुम्हारी योग्यता तथा सहानुभूति पर मुझे पूर्ण विश्वास है मैं पहले से ही तुम्हारे समीप अशेष रूप से ऋणी हूँ और प्रतिदिन तुम मुझ पर ऋण का भार बढ़ाती ही जा रही हो मुझे इसी का संतोष है कि यह सब कुछ दूसरों के हित के लिए है अन्यथा विबल्डन के मित्रों ने मेरे प्रति जो अपूर्व अनुग्रह प्रकट किया है मैं सर्वथा उनके अयोग्य हूँ तुम अत्यंत सज्जन धीर तथा सच्चे अंग्रेज लोग हो भगवान तुम्हारा सदा मंगल करे दूर रहकर भी मैं प्रतिदिन तुम्हारा अधिकाधिक गुणग्राही बनता जा रहा हूँ कृपया तथा वहाँ के मेरे सब मित्रों को मेरा चिर स्नेह स्नेह व्यक्त करना संपूर्ण के साथ। विवेकानंद। कोल को लिखित अल्मोड़ा नौ जुलाई अठारह सो संतानवे परिवहन तुम्हारे पत्र की पंक्तियों में जो निराशा का भै झलक रहा है उसे पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ इसका कारण मैं समझता हूँ तुम्हारी चेतावनी के लिए धन्यवाद मैं उसका उद्देश्य भलीभांति समझ गया हूँ मैंने राजा अजीत सिंह के साथ इंग्लैंड जाने का प्रबंध किया था पर डॉक्टरों की मनाही के कारण ऐसा न हो सका मुझे यह सुनकर अत्यंत हर्ष होगा हो कि हैरियत उनसे मिली वे तुम में से किसी से भी मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे मुझे अमेरिका के कई एक अखबारों की बहुत सी कटिंग मिली जिनमें अमेरिका की नारियों के संबंध में मेरे विचारों की भीषण निंदा की गई है मुझे यह अनोखी खबर भी दी गई है कि मैं अपनी जाति से निकाल दिया गया हूँ जैसे मेरी कोई जाति भी थी जिससे मैं निकाला जाऊँ सन्यासी की जाति कैसी जातिच्युत होना तो दूर रहा मेरे पश्चिमी देशों में जाने से यहाँ समुद्र यात्रा के विरुद्ध जो भाव थे वे बहुत कुछ दब गए यदि मुझे जातिच्युत होना पड़ता तो साथ ही साथ भारत के आधे नरेशों और प्राय सारे शिक्षित समुदाय को भी वैसा ही होना पड़ता यह तो हुआ नहीं उल्टे मेरे पूर्वाश्रम की जाति के एक विशिष्ट राजा ने मेरी अभ्यर्थना के लिए एक दावत की जिसमें उस जाति के अधिकांश बड़े बड़े लोग उपस्थित थे भारत में सन्यासी जिस किसी के साथ भोजन नहीं करते क्योंकि देवताओं के लिए मनुष्यों के साथ खान पान करना अमरज्या सूचक है सन्यासी नारायण समझे जाते हैं जबकि दूसरे केवल मनुष्य प्रिय मेरी अनेक राजाओं के वंशधरों ने इन पैरों को धोया पोछा और पूजा है और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरा ऐसा सत्कार होता रहा जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब मैं रास्तों में निकलता था तब शांति रक्षा के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती थी जातच्युत करना इसे ही कहते होंगे हाँ इससे पादरियों के हाथ के तोते अवश्य उड़ गए यहाँ वे है ही नहीं कौन कुछ भी नहीं हमें उनके अस्तित्व की खबर ही नहीं रहती बात यह हुई कि अपनी एक वक्तृता से मैंने इंग्लिश चर्च वाले सज्जनों को छोड़ बाकी कुल पादरियों तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ कहा था प्रसंग वर्ष मुझे अमेरिका की अत्यंत धार्मिक स्त्रियों और उनकी बुरी अफवाह फैलाने की शक्ति का भी उल्लेख करना पड़ा था मेरे अमेरिका के कार्य को बिगाड़ने के लिए इसी को पादरी लोग सारी अमेरिकन स्त्री जाति पर लांछन कहकर शोर मचा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अपने विरुद्ध जो कुछ भी कहा जाए वह अमेरिका वासियों को पसंद ही होगा प्रिय मेरी अगर मान भी लिया जाए कि मैंने अमेरिकनों के विरुद्ध सब तरह की कड़ी बातें कही है तो भी क्या वे हमारी माताओं और बहनों के बारे में कही गई घृणित बातों के लक्षांश को भी चुका सकेगी ईसाई अमेरिकन नर नारी हमें भारतीय बरबर कहकर जो घृणा का भाव रखते हैं क्या सास समुद्रों का जल भी उसे बहा देने में समर्थ होगा और हमने उनका बिगाड़ा भी किया है अमेरिका पहले अपनी समालोचना सुनकर धैर्य रखना सीखे तब कहीं दूसरों की समालोचना करें यह सर्वविधित मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो लोग दूसरों को गाली गलौज करने में बड़े तत्पर रहते हैं वे उनके द्वारा अपनी तनिक भी समालोचना सहन नहीं कर सकते फिर उनका मैं कर्जदार थोड़े ही हूँ तुम्हारे परिवार श्रीमती बुल लेगेट परिवार और दो चार सहृदयजनों को छोड़ कौन मुझ पर मेहरबान रहा है अपने विचारों के व्यवहारिक रूप देने में किसी ने मेरा हाथ बटाया मुझे परिश्रम करते करते प्राय मौत का सामना करना पड़ा है मुझे अपनी सारी शक्तियां अमेरिका में खर्च करनी पड़ी केवल इसलिए कि वहां वाले अधिक उदार और आध्यात्मिक होना सीखें इंग्लैंड में मैंने केवल छह ही महीने काम किया वहां किसी ने मेरी निंदा नहीं की सिवा एक के और वह भी एक अमेरिकन स्त्री की करतूत थी जिसे जानकर मेरे अंग्रेज मित्रों को तसली मिली दोष लगाना तो दूर रहा इंग्लिश चर्च के अनेक अच्छे अच्छे पादरी मेरे पक्के दोस्त बने और बिना मांगे मुझे अपने कार्य के लिए बहुत सहायता मिली तथा भविष्य में और अधिक मिलने की पूरी आशा है वहाँ एक समिति मेरे कार्य की देखभाल कर रही है और उसके लिए धन इकट्ठा कर रही है वहाँ के चार प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे काम में सहायता करने के लिए मेरे साथ भारत आए हैं दर्जनों और तैयार थे और फिर जब मैं वहां जाऊँगा सैकड़ों तैयार मिलेंगे प्रिय मेरी मेरे लिए तुम्हें भय की कोई बात नहीं अमेरिका के लोग बड़े हैं केवल यूरोप के होटल वालों और करोड़पतियों तथा तो अपनी दृष्टि में संसार बहुत बड़ा है और अमेरिका वालों के रुष्ट हो जाने पर भी मेरे लिए कोई न कोई जगह जरूर रहेगी कुछ भी हो मुझे अपने कार्य से बड़ी प्रसन्नता है मैंने कभी कोई मनसूबा नहीं बांधा चीज़ें जैसी सामने आती गई मैं भी उनको वैसे ही स्वीकार करता गया केवल एक चिंता मेरे मस्तिष्क में दहक रही थी वह यह कि भारतीय जनता को ऊंचा उठाने वाले यंत्र को चालू कर दूं और इस काम में मैं किसी हद तक सफल हो सका हूं। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है कि किस तरह मेरे लड़के दुर्भिक्ष रोग और दुख दर्द के बीच काम कर रहे हैं हैजे से पीड़ित पैरिया की चटाई के पास बैठे उसकी सेवा कर रहे हैं भूखे चांडाल को खिला रहे हैं और प्रभु मेरी और सबकी सहायता कर रहे हैं मनुष्य क्या है वे प्रेमास्पद प्रभु ही सदा मेरे साथ हैं जब मैं अमेरिका में था तब भी मेरे साथ थे और अब इंग्लैंड में था तब भी जब मैं भारत में दर दर घूमता था और जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था वह भी वे प्रभु ही मेरे साथ रहे लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे क्या परवाह वे तो अव बालक बालक हैं वे उससे अधिक क्या जानेंगे क्या मैं जो कि आत्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ और सारे सांसारिक प्रपंचों की असारता जान चुका हूँ क्या बच्चों की तोतली बोलियों से अपने मार्ग से हट जाऊं, मुझे देखने से क्या ऐसा लगता है मुझे अपने बारे में बहुत कुछ कहना पड़ा क्योंकि मुझे तुमको कैफियत देनी थी मैं जानता हूं कि मेरा कार्य समाप्त हो चुका अधिक से अधिक तीन या चार वर्ष आयु के और बचे हैं मुझे अपनी मुक्ति की इच्छा अब बिल्कुल नहीं सांसारिक भोग तो मैंने कभी चाह ही नहीं मुझे सिर्फ अपने यंत्र को मजबूत और कार्योपयोगी देखना है और फिर निश्चित रूप से यह जानकर कि कम से कम भारत में मैंने मानव जाति के कल्याण का एक ऐसा यंत्र स्थापित कर दिया है जिसका कोई शक्ति नाश नहीं कर सकती मैं सो जाऊंगा और आगे क्या होने वाला है इसकी परवाह नहीं करूंगा। मेरी अभिलाषा है कि मैं बार बार जन्म लूं और हजारों दुख भोगता रहूं ताकि मैं उस एकमात्र संपूर्ण आत्माओं के समष्ट रूप ईश्वर की पूजा कर सकूँ जिसकी सचमुच सत्ता है और जिसका मुझे विश्वास है सबसे बढ़कर सभी जातियों और वर्णों के पापी तापी और दरिद्र रूपी ईश्वर ही मेरा विशेष उपास्य है जो तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी जो सभी हाथों से काम करता है और सभी पैरों से चलता है जिसका बाह्य शरीर तुम हो उसी की उपासना करो और अन्य सब मूर्तियाँ तोड़ दो जो ऊँचा है और नीचा है परम साधु है और पापी भी जो देवता है और कीट है उस प्रत्यक्ष की उपासना करो और अन्य सब मूर्तियां तोड़ दो जिसमें न पूर्व जन्म घटित होता है न पर जन्म, न मृत्यु न आवागमन जिसमें हम सदा एक होकर रहे हैं और रहेंगे उसी ईश्वर की उपासना करो और अन्य सब मूर्तियाँ तोड़ दो हे मूर्खों जीते जागते ईश्वर और जगत में व्याप्त उनके अनंत प्रतिबिंबों को छोड़कर तुम काल्पनिक छाया के पीछे दौड़ रहे हो उसी की तथा प्रत्यक्ष ईश्वर की उपासना करो और अन्य सब मूर्तियां तोड़ दो मेरा समय कम है मुझे जो कुछ कहना है सब साफ साफ कह देना होगा उससे किसी को पीड़ा हो या क्रोध इसकी बिना परवाह किए हुए इसलिए प्रिय मेरी यदि मेरे मुंह से कुछ कड़ी बातें निकल पड़े तो मत घबराना क्योंकि मेरे पीछे जो शक्ति है वह विवेकानंद नहीं वह ईश्वर है और वही सबसे ठीक जानता है यदि मैं संसार को खुश करने चला तो इससे संसार की हानि ही होगी अधिकांश लोग जो कहते हैं वह गलत है क्योंकि हम देखते हैं कि उनके नियंत्रण से संसार की इतनी दुर्गति हो रही है प्रत्येक नवीन विचार विरोध की सृष्टि अवश्य करेगा सभ्य समाज में वशिष्ट उपहास के रूप में लिया जाएगा और बर्बर समाज में नीच चिल्लाहट और घनित बदनामी के रूप में संसार के की ये कीड़े भी एक दिन तन कर खड़े होंगे ये बच्चे भी किसी दिन प्रकाश देख पाएंगे अमेरिका वाले नए मद से मत वाले हैं हमारे देश पर समृद्धि की सैकड़ों लहरें आई और गुजर गुजर गई हमने वह सबक सीखा है जिसे बच्चे अभी नहीं समझ सकते यह सब झूठी दिखावट है यह विकराल संसार माया है इसे त्याग दो और सुखी हो काम कांचन की भावनाएं त्याग दो यही एकमात्र बंधन है विवाह स्त्री पुरुष का संबंध और धन यही एकमात्र त्यक्ष शैतान है समस्त सांसारिक प्रेम देह से ही उपस्ते हैं काम कांचन को त्याग दो इनके जाते ही आंखें खुल जाएगी और आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा तभी आत्मा अपनी अनंत शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगी मेरी तीव्र इच्छा थी कि हेरियत से मिलने इंग्लैंड जाऊं मेरी सिर्फ एक इच्छा और है मृत्यु के पहले तुम चारों बहनों से एक बार मिलना मेरी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी तुम्हारा चिर स्नेहब विवेकानंद